इस प्रकार कृष्ण के प्रेम के महत्व का वर्णन करके शुभदेव जी ने कहा राजन तुमने जो पूछा था कि पांचवें वर्ष में की हुई लीला का छठे वर्ष में व्रज में कथन कैसे किया गया इस प्रश्न का तुमको मैंने उत्तर दे दिया वो जिस दिन अगासुर का वध हुआ उसी दिन ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को और बछड़ों को चुराया था और उसी दिन भगवान गोप बालक बने और बछड़े बने और वे गोप बालक और बछड़े ब्रह्मा जी की माया से भगवान श्री कृष्ण की योग माया के संकेत को पाकर अलग रहे शांति में सोए रहे साल भर बीत गया इस बात को किसी ने जाना नहीं न ब्रज बालकों ने न ब्रज किस, किसी और प्राणी ने साल भर बीत गया आज साल भर बीतने के बाद फिर लीला प्रारम्भ हुई तब बच्चों ने आकर के अपनी अपनी माताओं से कहा कि भले ये भैया कन्हैया ने आज ये अजगर को मार दिया और हम लोगों को बचा दिया इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना ब्रह्मा जी की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया ये सब लीला सुना दी और परीक्षित से कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा तो पूर्ण हुई हो या न हुई हो ये तो ब्रह्मा जी गाने अवश्य हुई है लेकिन सुखदेव जी कहते हैं मैं तो ये कहता हूं कि जो इस ब्रह्मा जी की लीला को सुनता है जो इस ब्रह्मा जी के सामने की हुई भगवान की लीला को जो सुनता है अदास का वध ये वनख्रीड़ा हरी हरी घास के युक्त भूमि पर बैठकर कर ये पुनिन भोजन करना सखाओं के साथ बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में प्रकट होना ब्रह्मा जी की महान स्त्रुति इसको जो सुनता है वो सुनने वाला भी अर्थ धर्म का मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार भगवान ने ये मनोहर लीला की अंत में इस अध्याय का उपसंहार करते हुए ब्रह्मा जी फिर याद जलाखदेव जी याद जला देते हैं भगवान का वही खेल एवं बिहार ही गौमा रही गौमा बहतुर ब्रजे मिलाय नई सेतु बंधई मर्कट उत्पलवना दे परीक्षित श्री कृष्ण और बलराम इस कुमार अवस्था के ही अनुरूप नीलायन आंख मिचौनी कभी आठ मिचौनी लीला खेलते कभी शेख बंधन कभी बंधनों की भांति उछलना कूदना ये सब लीलाएं करते हुए इन्होंने बिताया अपना ये लीला बिहार किया तो कहते हैं कि ये लीलाएं बड़ी विचित्र होती रही श्री कृष्ण की बोले नीलायन लीला निला, ये बच्चा एक जाके छिप गया और कहा कि जाके ढूंढो उसको इसको, इसको निलायन लीला कहते हैं सो तो श्री कृष्ण जब जाकर के छिप जाते तो ये गोप शिशु बच्चे जो हैं ये ऐसे चतुर कि कहीं छिपा हो कृष्ण से ढूंढ लाते मतलब क्या ये प्रेमा प्रेरणाधीनता भगवान की क्यों अपने आप को इनके सामने छिपा नहीं सकते इनको पता लग ही जाता है कहां छिपा हुआ है और जब ये बच्चे छिपते ये जब लुकते तो ये सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वृत्त सर्वात्मा ये श्री कृष्ण ढूंढ नहीं पाते इन्हें ढूंढते उन्हें ढूंढते इन्हें खोजते उधर खोजते उदास हो जाते अरे कहाँ चला गया बोले जा खोज बड़ा चित्र बना करता है बच्चे सब इनकी बाल भंगिमा को देख देख करके सब हसी करते बोले ले देख, के ला ढूड करके खाली कहता है मैं जीता मैं जीता कहा जीता अभी तो बार बार हारता इनका मुंह उदास हो जाता तो कहते हैं कि ये कि कितना बड़ा सुंदर माधुरी है सर्वज्ञरोमणि भगवान सर्वांतरिया भगवान सर्वतो चक्षु भगवान सर्वभित तो भगवान इनकी असमर्थता एक बच्चे को ढूंढ निकालने में इनकी सर्वज्ञता असमर्थ हो जाती है एक बच्चे का पता पाने में ये सर्वज्ञ अज्ञ बन जाते हैं तो ये कहते हैं कि योगिन्द्र मुनिंद्र श्रोमणियों के निर्विकल्प समाधि में भी जिनकी छाया प्राप्त नहीं होती वे श्रीकृष्ण नहीं प्राप्त होती योगिंद्र मुनिन्द्रों की दृष्टि में वो ज्योति भले ही आ जाए पर श्रीकृष्ण के मंगल में जिगरे की छाया उनको नहीं मिलती तो निर्विकल्प समाधि में जिनकी छाया को भी नहीं छू सकते योगिंद्र मुनिंद्र भगवान बच्चों को ढूंढकर नहीं ला सकते ये कितना बड़ा मधुर उल्लास का विषय है इस प्रकार खेलते और कभी कभी बोले हम तो राम जी की लीला खेलेंगे मैया से कहते बोले मैया तो राम लीला करेंगे मैया की दीक्षा भी करो तो बोले पुल बांधे अब जमुना भी मतलब तो पुल बांध नहीं के लिए बड़ा मुश्किल है <laughs> इतनी बड़ी जमुना को तो जरा सा कोई नारा बहा देते छोटे सी मैया जैसे लीख खींच देते और जरा सा पानी डाल देते इसमें तो वो मानसिक गंगा है लेकिन गिर के पास मानसिक गंगा है ना वो ऐसी या कहीं कोई जरा सा सोचा कोई बाहर निकला हुआ पानी जमुना जी का मिल जाता किसी स्रोत में तो उस पर ये पहले कुछ बांस डाल देते यहाँ से वो बांस तो आई जाए फिर लकड़ी डाल देते तो तो सोई मिट्टी उट्टी डाल देते फिर बोले सेतु बनाना ना पत्थर का तो छोटी छोटी शिलाएं पत्थर के टुकड़े ला ला करके उस पर रख देती बोले उतरो पार <laughs> तो सेतु बना कर वे लंका बगैर लीला करते राम लीला करते और उस समय सब बंदर पार उतरे ना स्वयं तो राम बनते और सखा सब बंदर बनते तो बंदरों के साथ दाऊ जी को कहते कि दाऊ जी तुम बड़े हो तो क्या है तुम लक्ष्मण बन जाओ <laughs> तो दाऊद लक्ष्मण बन जाए लक्ष्मण तो देख ही दाऊ जी इस प्रकार से क्रीड़ा करते जो उस क्रीड़ा को देखता वो प्रेमावेश में मत हो जाता और ये नंद बाबा जिसदा मैया उन्हें ये भी आती कि जो कैसा खेलना सीख गया पुल बनाने लगा है और ये वहां मेला करता है तो मैया गोदम उठा लेती कहती बेटा अरे नीलमणि तू ये लीला कहां सीख गया तेरे रामायण कब सुन ही पता तुम्हें <laughs> चले तो कहते कि हाँ वो गर्भ जी आया करते हैं ना रामायण बाशा करते है <laughs> तो मैया मैं भी सुन लेता हूं हंस के रह जाते अब मैया तो क्या पता तो राम यही है <laughs> हंस देते दे। और बोले मैया आज तो बंदर ही बनेंगे हम तो बोले बंदर बनो दांत दिखाओ बोले नहीं नहीं कूदेंगे गाछों पर से तो मैया बेचारी डर जाली तो चारों तरफ वो बूढ़े बूढ़े वयस्क और बड़े बड़े जवान गोप खड़े कहीं ऊपर से गिरे तो थाम ले तो कमल उम्बल बिछा करके और बड़े सुंदर सुंदर गद्दों को ले करके पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते जा थे और ये फिर एक डाल है दूसरी डाल पर छोटी छोटी डाल पर ही कूदते इस डाल से उस डाल पर उस डाल से उस डाल पर और बंदरों की भाती कलकारी मारते इस प्रकार ये आनंद सिंधु में बाढ़ आ जाती वहाँ पर आनंद का समुद्र उछल पड़ता नगिनी एवं बिहार ही कुमारही कु, कु, कुमारम जहतुर बजे नीलाय नहीं शेतु मंदिर मर्कटो प्लव आदि इस प्रकार वे कभी बंदर लीला कभी सेतु मंदिर लीला और कभी आंख मिचौनी लीला नाना प्रकार की लीलाओं को खेलते स्वयं रस मत होते और सखाओ को मित्रों को रस दान करते इस प्रकार इनकी लीला चली ये चौदहवा अध्याय समाप्त हो पंद्रवा अध्याय प्रारंभ होता है सुखदेव जी ने कहा ततच पौमंडम चतुर्देव बहुत पशुपाल सम्मत गाचारयंतु सख्तम पदावनम पुण्यमती चक्रत अब बलराम जी ने श्री कृष्ण ने पोमन अवस्था में ये आठ दिन बड़े थे राउल ने जो तो छठे वर्ष में प्रवेश किया अब इन्हें गा चराने की स्वीकृति तो मिल गई और गा चराने के लिए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को पावन करते ये पहला श्लोक है अब ये गाय खड़ाने की लीला का बड़ा विशद वर्णन है गोपाल चंपू वृंदावन चंपू आदि में और सैकड़ों पेज का वर्णन है एक दो का नहीं उन्होंने लीला को देखा उसमें से थोड़ा सा हम लोग याद कर ले बड़ा सुंदर है तो ये गाय दूना कुछ सीख रहे थे पहले वो तो लंबी लीला है कैसे गाय दूना सीखे और किस तरह से मधुर लीला की तो गाय दूना सीख गए और गाय अब वो सबके मन में बड़ा आनंद तो इसके बाद क्या हुआ की अभी जब छह वर्ष के हुए तो इनके मन में आया कि हम गाय चरावे गाय चरा लेकिन अब मैया कैसे माने गाय चराने के बाद तो ये बार बार मैया से कहते मैया टाल देते कुछ दिन ठहरदा कुछ दिन ठहर दिया आपके करेंगे आपकी आपके करेंगे तो ये चाचा जी से जा करके बोले एकदम संबंद से और नंदन से देखो चाचा जी हम तो बड़े हो गए और अब हम चाहते हैं गाय चरावे और ये मैया मानते नहीं बाबा मांगते नहीं तो तुम लोग कुछ उपाय कर दो प्रार्थना करो और कभी बाबा अकेले मिलते तो बाबा की गोद में जाके बैठ जाते बोले बाबा देखो हमारी मन हुआ तो रखनी पड़ेगी ना तुमको देखो इतने दिन हो गए और हम चाहते हैं बन में जाएं बड़ी बड़ी गाय सबको ले जाएं इनको चराएं और तुम चराने देते नहीं बाबा तो बाबा बोली सुनकर तो बड़े पसन्न होते कैसा मीठा बोलता है कैसी कैसी मीठी मीठी बात करना, करना जहन गया है लेकिन मन में डर होता है कि ये गायों के साथ कैसे इनको भेजे तो बात क्या हुई कि दो दल थे इस समय पहले पेड़ भी केवल बछड़ों को ले गए छोटी छोटी बछिया बछड़े के सब्जार थे पर ये बच्चा कुछ बड़ी हो गई कुछ गावी हो गई और कुछ के बच्चे हो गए बछड़े हो गए तो ये भी सब इसी दल में साथ जाते बड़े बड़े लोगों ने चेष्टा की कि जो बच्चिया ब्याह गई है जो गाज उनको इनके दल से हटा लिया गया ये तो वो बछड़े बचिया पहले से इनके पास रही और इनके हाथ से उनका लालन पालन हुआ ये कोमल कोमल हरी हरी घास को तोड़ तोड़ करके काट छील छीर करके उनके मुंह में देते हाथ से अपना हाथ फिराते सहेजते गले पर हाथ फिराते पूछ को अपने पीताम्बर से झाड़ते अंगों को झाड़ते तो ये गायों ने स्वीकार नहीं किया मैंने जब जब कोई गोप आता इन गायबिन गायों को और ये नई वत्स्यवती छोटे छोटे गायों को लेने तो ये बेदक जाती और इनका दूध भी एक दूसरे दूध भी एक दूसरे तो वो बंधन करते बड़ा सुंदर तो वो कहते हैं कि ये दूसरे कोई गो पास आते सब चो तो स्पष्ट नहीं करने देती तो सिंह लेकर के मारने दौड़ती बात गाथा बेचारा और ये जब छोटे से नमी से श्री कृष्ण ये आके सामने खड़े होते तो मानो चुपचाप वो एक बड़ी मधुर ध्वनि हमारा करने लगती और मानो कहती कि तुमको दूध दूहना नहीं पड़ेगा लाला तुम तो रख दो इस बर्तन को तो कहते हैं कि बर्तन रख लेते और खनों से दूध बसने लगता धारा बहने लगती दोगनी खाई नीचे रख देते खनों में वो दूध का बर्तन भर जाता इनसे उठता नहीं इतना बड़ा बर्तन वो भर जाता ये तो पहले से सखा लोग तैयार रहते बर्तन उठा के ले जाने के लिए और उसके बाद बर्तन भर जाने के बाद भी दूध की धारा बहती रहती वो धवल धारा दूध की बड़ी सुंदर इतना दूर कहां से आ जाता उन गायों में पर ये तो कन्हैया के श्री करकमल स्पर्श की महिमा थी और छोटे बछड़े छोटा छोटा अभी बालक पैदा हुआ बछड़ा अभी पैदा हुआ कुछ ही लेर हुई और वो इनकी और देखने लगा तो सुश्याम सुंदर उसके मुंह को पकड़ के गाय के छन के लगा देते अपने कर पल्लो से बछड़े का पकड़ करके नंदलाल उसके थन से छाए देते फिर भी वो आंख फेर लेता वो नंदलाल के श्यामलंगों में ही मानो उसकी आंखें उलस जाती ये भगवान की माया का प्रभाव लीला का प्रभाव तो ये गायें तो उनको छोड़ के गई तो एक तो इनका दल बना बछड़े बछिया छोटी गाधिन गायें और छोटी पहली जान की गायें ये तो इनका एक दल और दूसरे दल उसने बड़ी बड़ी गायें तमाम तो लेकिन इनके मन में आया कि ये बड़ी गायों को भी हम चरावें तो भगवान ने सोचा कि यूं तो ये होगा नहीं कुछ काम कुछ दूसरी बात करें तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों दल आते दफे आगे पीछे आया करते पर उस दिन साथ हो रही बड़ी गायों आया समूह भी और ये छोटे छोटे बछड़े, और नव गायों का दल भी जो कृष्ण के अधीन था ये दोनों लौटने के समय साथ हो गए साथ हो गए तो अब तो सारी गायें जो थी उस दल को छोड़कर करके इस दर में आ गई इस दर में आ गई और ग्वालों ने रोका रोका की भाई अपना अपना अलग अलग काम है अलग अलग अपनी दल है तो ये क्यों आके मिले पर ये गाय माने छोड़ें तो बड़ा आश्चर्य हुआ गोखरों के मन में बोला अच्छा कल से आगे पीछे रखेंगे अब कुछ और देर से वो अगर पहले गए तो हम एक घंटे बाद जाएंगे और हम और नहीं तुम तरखे चलेंगे एक घंटे पहले तो शामिल नहीं होंगे पर महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ अब गायों ने तो सवेरे जाना ही बंद कर दिए <laughs> ये लठिया दिखावे ग्रामे भगावे धमकी दे पर गाय तो कस्य मस न एक पैर भी आगे न बढ़े वो तुम बोले एक ने कहा जरा कन्हैया को तो लाओ तो कन्हैया रहा अपनी गायों के दल में सरगार वहां पर बोले कन्हैया हमारी गाय आगे नहीं बढ़ती है तुम चलो बोले तुम ले जाओ अपने गाय में हम तो तुम दल में हम अपनी गाय में ले जाएंगे तुम्हारा ले जाएंगे अरे बोले भैया वो गाय चलते ही वो चलते रोज तुम लोग क्या करते हो बड़े हो गए इतने दिनों तक गायों को आग आगे नहीं जानते नहीं तो हाथ जोड़ने लगे बोले कन्हैया जरा तू चल एक बार तो चल तो कन्हैया जाके खड़े हुए जा चलने लगे गाय सब चलने लगे फिर कन्हैया आगे खड़गे रुक गई अब बड़ी आफत तो इन्होंने आके नंद बाबा से कहा कि महाराज ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हुई सर्व गो नत न तो भवजात मंत्र पदम अद प्रदात कथित नई अग्रवस्थित बाबा नंदराज ये तो गायन की तो दशा विचित्र हो गई आज ये आपका बेटा जब तक नहीं जाता तब तक, तक तो ये एक पैड भी आगे नहीं बढ़ती है तो हम लोग क्या करें आज ही जब उसको बुलाया गया स्वयं आके जब आगे, आगे खड़ा हो गया तब तो कोई उसकी सहायता से वो वन में भेजी जा सकी क्योंकि तो वन में जाती नहीं गोपेश को नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ बोले भी क्या कारण है सर क्यों ऐसा हो गया भाई गायों में तो आश्चर्य भाव है न अरे बोले नंद बाबा ये तुम्हारे बेटे में तो यही तो जादू है भगवान पुत्र पुत्र जी जब सुने थे तत्व सर्वत्र ये तो बाबा आप जानी हुई बात हो गई ने जान लिया कि जहाँ कहीं जिसके प्रति भी ये तुम्हारा बेटा जरा सा प्रेम दिखलाता है वहाँ वहाँ यही होता है इसको छोड़ के कोई अटता ही नहीं चाहे गाय हो चाहे बछड़ा हो चाहे आदमी हो ये एक दिन के बाद ये रोज हम तो देखते हैं तो बोले फिर क्या करें तो सारे गोप मंडल ने कहा की फिर डर क्यों हो? हम लोग साथ तो रहेंगे देखते देखते रहेंगे और तो तुस्माद भवता भवता मनुज्ञा आपकी आज्ञा हो जाए बस आज्ञा हो जाए अब बदराज तो मन उनका दूर दूर करें कहीं कुछ हो गया थो, तो आज्ञा दे न सके और आज्ञा दिया बिना काम नहीं चले तो मन ही मन एक भरी दृष्टि से उन्होंने मनो समर्थन कर दिया बोले मूर्त निकलवाओ तो सारा काम ये मुहूर्त निकलवाने का जिम्मे उपनंद जी के बड़े भाई रहे यही दीवान रहे नंद बाबा के दरबार में तो ज्योतिषियों के पास गए पंडितों के पास गए पंडित लोगों ने बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाल दिया बुधवार श्रवण नक्षत्र कार्तिक सुधी अष्टमी ये गोचारण का पहला दिवस कवि रथी बुद्ध श्रवण सुखप्रद मंगल श्रवण संगत बुध श्रवण विशिष्टायाम अबहुल बाहुलभ्याम बहुलाम बहुल मृत दिश्ट मितियाम उन्होंने मुहूर्त निकाल दिया कि बस ये कार्तिक सूदी आठवें बुधवार श्रवण नक्षत्र इस दिन यह गोसारण का कन्हैया मुहूर्त करें अब महाराज मुहूर्त का उत्सव शुरू हुआ अब वहाँ तो जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ नित्य महोत्सव है वहाँ कभी ऐसा दिन, ऐसी घड़ी ऐसा पल नहीं आता जहाँ उत्सव से रहित तो कुछ उत्सव उत्सव है तो श्री कृष्ण चंद्र के प्रथम गोचारण महोत्सव के का उपलक्ष्य में बड़े बड़े आयोजन हुए तो वो कहते हैं कि भाई इसका वर्णन कौन करे एक सदातम तदा तद वक्त मिच्छन्तु यदि आयु सर्वदायु कहते भाई इस महोत्सव का नहीं वर्णन करना चाहते हो मैं नहीं कर सकोगे इसके लिए एक नहीं अनेकों तो बक्ता चाहिए और एक एक वक्ता की आयु दस हजार वर्ष की होनी चाहिए और वो आयु भी उसका बनी रहनी चाहिए उसका क्षय ही होना चाहिए और वो निरंतर वर्णन करते रहे तब भले कुछ वर्णन हो सके नहीं तो वर्णन इसका कोई कर नहीं सकता अब महाराज एक दिन उत्सव हुआ था जो वस्त्र चारण प्रारम्भ हुआ आगे गोचारण तो तमाम वो सजा दिया गया वृंदावन महलों पर अठाड़ियों पर तमाम सजावट हो गई तुर्ण बने तमाम रास्ते चौराहे पर सजा दिए गए सब सांगार हुआ पूजन हुआ राग रंग आनंद सिंधु में मानो बाढ़ आ गई तो कहते हैं कि भाई वानिश तो ये व्यक्त हो नहीं सकता